राश्ट्रिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिये शैक्षिक प्रध्योगी की संस्थान के रीडियो प्रभाग द्वरा प्रस्तुत है ये कारिक्रम चर्वाहा किशन बेटा कहां है तू क्या है काका आज पाठशाला नहीं जाना है <laughs> काका आज तो रविवार है ओ मैं तो भूल ही गया आज तो तुम्हारी रविवार की छुट्टी है <laughs> सुन तू जा आज तू ही पशु चरा ला <laughs> काका मुझे तो आज पाठ याद करना है ओहो तुझे तो बस सारा दिन पाठ ही याद करना है आ, ऐसा कर पुस्तक साथ ही लेता जा पशु चरते रहेंगे और तुम अपना पाठ याद कर लेना वाह काका जब मैं पाठ याद करता हूं ना तो पूरा ध्यान पुस्तक में ही रखता हूं इधर-उधर नहीं देखता अरे शाम को आकर पाठ याद कर लेना ये ले पकड़ लाठी और ले जा पशुओं को चराने और हां ये ले डिब्बा इसमें भात है अच्छा दोपहर को खा लेना मुझे तो आज शहर जाना है तब तो ठीक है काका हां काका मेरे लिए शहर से हिंदी की पुस्तक लेते आइएगा ठीक है बेटा तुम्हारी हिंदी की पुस्तक लेता आऊंगा चल शेरू चल दोस्त आज तुझे भी खूब घुमाऊंगा चला मेरे साथ किशन पशुओं को लेकर चरागाह में जा पहुंचा अप, अप, अप। वो आज बहुत खुश था पशु हरी-हरी घास हरी चरने लगे किशन अपने पश्वों का पूरा पूरा ध्यान रखता, कि उसके पश्व किसी के खेत में खुस कर कोई नुकसान ना कर दे। वो एक पेड की छाया में जा बैठा। उसने भात का डिब्बा खोला ही था, तभी उसकी द्रिष्टी सामने के खेत पर जा पड़ी उसने देखा बहुत सारे पशु मुखिया काका के खेत में घुस आए हैं और दूर तक फैली हुई तरबूज और खरबूजों की बेलें तोड़-तोड़ कर खा रहे हैं और इधर-उधर फेंक रहे हैं वो जोर-जोर से चिल्लाने लगा अरे ओ शर्मा ओ अरे ये चादर ओड़े कौन सो रहा है कौन है भाई कौन है भाई अरे चादर क्यों खींच रहा है क्यों चिल्ला रहा है सोने भी नहीं देता अरे शंभू तू तो आराम से सो रहा है सामने देख अरे उठ ना तेरे पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं तुझे क्या तेरा खेत तो नहीं उजाड़ रहे जा जाकर अपना काम कर अरे शंभू कैसा आदमी है रे तू हम्म क्यों परेशान कर रहा है चल जा यहां से सोने भी नहीं देता जा जाकर तू ही पशुओं को भार निकाल दे अरे इतने सारे पशु मैं अकेले कैसे निकालूंगा है? देख अरे देखना किस बुरी तरह से खेत को उजाड़ रहे हैं एक बार कह दिया ना तेरा खेत तो नहीं है फिर तुझे क्या परेशानी है मेरी समझ में नहीं आ रहा खेत तो सभी के होते हैं आज तेरे पशु मुखिया काका के खेत में घुसे हैं कल तेरे खेतों में किसी और के पशु भी घुस सकते हैं तब तेरी समझ में आएगा अच्छा जा जा जा जा जा मुझे सोने दे किसी का खेत उजाड़ रहा है और इसे कोई चिंता ही नहीं भागता भागता किशन मुखिया काका के खेत में जा पहुंचा और अकेले ही लाठी घुमाते हुए खेत में से पशुओं को निकालने लगा शेरू भी भ भ करके पशुओं को भगाने में उसकी मदद करने लगा इतने में ही किशन ने दूर से देखा मुखिया काका उसी की तरफ आ रहे हैं हुर या हे हे हे चलो चलो चलो आ आ आ आ हो हो हो हो अरे किशन तुम तुम खेत में क्या कर रहे हो मुखिया काका पशु खेत में घुसाए थे उन्हें निकाल रहा था अरे ये सब तरबूज और खरबूजे कैसे बिक रहे हैं किसने किया ये सब वो काका शंभू है ना हाँ? उसके पशु खेत में घुसाए थे और शंभू कहां था वो देखिए वो चादर ओड़े सो रहा है वो पेड़ के नीचे तो फिर उसके पशु किसने निकाले वो तो मैं नहीं देख लिया काका नहीं तो तो तूने शंभू को नहीं जगाया बहुत जगाया काका बहुत जगाया लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी मैंने अकेले ही इतने सारे पशु तुमने कैसे निकाले मेरे पास लाठी है ना हां इसी से और मेरे शेरू ने भी मेरी मदद की बेटा किशन तुम बहुत बहादुर हो आओ मेरे साथ चलो मैं शंभू की खबर लेता हूं चलो चलिए काका चल शेरू आ मुखिया काका किशन को लेकर उसी जगह जा पहुंचे जहां पेड़ के नीचे शंभू सो रहा था। शंभू अरे ओ शंभू अरे ओ शंभू अरे अरे अरे अरे आज पशु चराने क्या आ गया सोने नहीं देता क्या है सोने नहीं देता तुझे मैं सुलाता हूं वख हट हट हट और चल कर देख तेरे पशुओं ने मेरे खेत को कैसे उजाड़ा है आप आप मुखिया साहब आप आपके आप खेत किसने उजाड़े मुझसे पूछ रहा है तू चल के देख खेत की हालत तब तुझे पता चलेगा किसने उजाड़े हैं खेत अजीब मुखिया जी मेरे पशु तो यही थे <laughs> किसी और के पशु घुसे होंगे अरे शंभू क्या बात कर रहा है मैंने तुम्हें इतना चिल्ला-चिल्लाकर बताया तेरे पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं तू चुप रह तू तो आज पहली बार पशु चराने आया है तुझे कुछ मालूम भी है अगर आज किशन ना होता तो मेरे खेत में एक भी तरबूज और खरबूजा ना बचता समझे लेकिन वो वो मे, मे, मेरे पशु कहां हैं खुद तो सो रहा था और हमसे पूछ रहा है कि पशु कहां हैं मुखिया काका आज माफ कर दो आगे से ध्यान रखूंगा अच्छा चल जा और देख हां आगे से अपने पशुओं का ख्याल रखना जी किसी और के खेत में ना घुसे जी खास तुझे छोड़ रहा हूं जी पर आगे से ध्यान रखना समझे मुखिया जी आगे ऐसा कभी नहीं होगा आगे ऐसा कभी नहीं होगा चल बेटा किशन तुझे मीठे तरबूज और खरबूजे खिलाता हूं मुखिया जी किसी और दिन खाऊंगा अब मैं भी चलता हूं मेरे पशु वो देखिए ओ दूर निकल गए हैं अच्छा मुखिया जी अच्छा बेटा किशन किसी दिन घर आना हां आऊंगा जरूर आऊंगा मुखिया जी चल चलो आ किशन जब शाम को घर लौटा तो उसके पिताजी शहर से वापस आ गए थे उसने अपने पिताजी को सारी बात बताई कि कैसे शंभू के पशु मुख्या काका के खेत में घुस कई थे और शंभू पेड के नीचे सो रहा था उसने अकेले ही मुख्या काका के खेत से पशुओं को बाहर निकाल दिया इस पर उसके पिता जी बहुत खुश हुए और बोले मेरा किशन बड़े काम का है अपने साथ-साथ औरों का भी ध्यान रखता है यह बड़ी अच्छी बात है बड़ा बहादुर है अकेले ही इतने पशुओं को भगा दिया और दूसरे के खेत को उजड़ने से बचा लिया इधर आ बेटा शाबाश काका जा बेटा पहले कुछ खा ले फिर अपना पाठ याद करना अच्छा काका चल शुरू आ